मिला, उसका उस नाम हो जाता है, है है, है, मतलब नहीं होने से करता जरा ना नाम हो जाता है, इसका जो शरीर को पुष्टि करती है वो है, औषधिया है ना वाल्मीकि ग्रामण में ऐसे ऐसी औषधियों का वर्णन है जो तो घायल तो हो जाएंगे उठा घाव खूब बड़े बड़े हो औषधियाँ ऐसी ऐसी हैं कि घाव भी भर जाएंगे और बल भी दुग्ना हो जाएगा औषधि भी ऐसी ऐसी होती है लेकिन इन औषधियों के लिए भी साधक होना चाहिए भाई जो नाड़ी विशेषज्ञ हैं उनकी एकाग्रता ज्यादा होती है भाई नाड़ी विशेषज्ञ आई मात्रा सब लोग क्यों नहीं जानते बोले एक तो लोग सीखना नहीं चाहे थे और सीखने में वही सफल होगा जिसके ध्यान के लिए एकाग्रता में होगी जो व्यक्ति ध्यान कर सकता है वही नाड़ी सकता है सबको नहीं कर पाएंगे तो बता रहे आगे देखेंगे कहाँ तक था तब संकल्प सिद्धि ही चलना है है और तब से द्वारा संकल्प की सिद्धि होती है जो जो संकल्प करता है वो हो जाता है यहाँ संकल्प सिद्धि का स्त्री को तब द्वारा संकल्प की सिद्धि होती है इस संकल्प सिद्धि का यहाँ अर्थ क्या है कामरूपी कामरूपी का अर्थ है यथेक्ष रूपधारी यथेक्ष रूपधारी मतलब इच्छा अनुसार रूप को धारण करने वाला रूप करते है स्त्री कामरूपी है ना मतलब यथेक्ष रूपधारी की कामना के अनुसार इच्छा के अनुसार शरीर को धारण करने वाला रूप का शरीर है ना क्या हो गया यथे स्वरूपधारी इच्छा के अनुसार शरीरों को धारण करने वाला और इसी कर अच्छा स्वेच्छया गमन करता गमन करता कामया गमन करता अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ कहाँ रहने वाला अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ तहा जाने वाला लगाइए काम रूपी पर कामरूपी संकल्प सिद्धि संकल्प सिद्धि करती है इच्छानुसार शरीर को धारण करके अपनी इच्छा से जहाँ तहा जाने जाने वाला होता है लग जाएगा काम कामरूपी सन इच्छानुसार शरीर को धारण करके इच्छा अनुसार शरीर को धारण करके जहाँ तहा इच्छानुसार जाने वाला होता है इच्छा अनुसार रूप को धारण करना मतलब जो छोटा रूप शरीर धारण कर ले बड़ा शरीर धारण कर ले सिंह शरीर धारण कर ले मृग शरीर धारण कर ले ऐसा ही ये हरिद्वार में चिंडी घाट है अंग्रेजों के अंग्रेज की कारोली मार दी एक मृग थी थोड़ी देर में उसके तो देखा क्या है की वो मृग तो नहीं है महात्मा जो है अपना तो वो भाव ठीक करो भी महात्मा होंगे उसको अपने ढूंढ रहे होंगे बड़ा कष्ट हुआ तो तो तो समाधि से जन्म सिद्धियों की व्याख्या हो गयी समाधि से जन्म सिद्धियों की ग्रंथ में अनेक जगह व्याख्या की गयी है बातें समझी समाधि से जन्म सिद्धियों का अनेक स्थान पर वर्णन किया गया है जो सिद्धियां थी वो कहते थी वो समाधि जमी थी तो समाधि से अतिरिक्त तो जन्म से भी सिद्धि होती और से भी होती मंत्र से होती और हो, तब से भी सिद्धि होती है हो। हो तो यहाँ अनेक शरीर धारण करना ये जिसे मुख्य रूप से यहाँ पर आया और वर्णिका देखेंगे दूसरी सूत्र की तत्र कार्य इंद्रिया नाम अन्य जाती पर नाम है इस सिद्धियों के प्रयोग करने में सिद्धियों के प्रयोग काल में जब सिद्धि हो गई ना अनेक करने की भी व्यक्ति करना चाहेगा तरह सिम प्रयोग काले सिद्धियों के प्रयोग काल में अन्य जाति परिणता नाम का इंद्रिया नाम भिन्न भिन्न रूपों में परिणाम को प्राप्त हुई वे और इंद्रियों का भिन्न भिन्न रूप में परिणाम को प्राप्त हुआ कौन वे और इंद्रिय दे देखना सबका एक जैसा नहीं है देवता का मनुष्य मनुष्य का पशु का पक्षी का एक जैसा है? है नहीं है ना वृक्ष का देह मनुष्य का दे पशु का दे, दे पक्षी का दे अलग अलग दे है ना तो भिन्न भिन्न रूप में परिणाम को प्राप्त हुआ या भिन्न भिन्न अन्य जाति परिणता नाम करते है भिन्न भिन्न रूप में परिणाम को प्राप्त कौन दे, उस। दे भी किसी भूतों का परिणाम है ना तो परिणाम को प्राप्त कौन हो गई मैं भूतों का परिणाम है तो परिणाम को प्राप्त कौन होगी देख और इंद्री अहंकार का परिणाम है अहंकार जन्म जो होती है ना एकादश इंद्रिया किससे जन्म होती है अहंकार से तो अहंकार का परिणाम कौन है इंद्री अहंकार इंद्री रूप में परिणत होता है तो वही कहते हैं भिन्न भिन्न रूप से परिणाम को प्राप्त हुआ कौन भिन्न भिन्न रूप में परिणत हुआ भिन्न भिन्न रूप में परिणत कौन है इसको मैं क्या बताऊँ ऐसा समझना की भूत काय रूप में परिणत है मूर्त काय रूप में और अहंकार इंद्रिय रूप में परिणत तो है तो की भिन्न भिन्न भिन रूप में भिन्न भिन्न रूप में परिणत या भिन्न भिन्न रूप में प्रकट भी सकते कह सकते हैं निन्न भिन्न रूप में प्रकट परिणाम ये अपने उपादान के है बात समझ में की भिन्न भिन्न रूप में प्रकट दे और इंद्रिय का ऐसा लगा लेना भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट और दे और क्योंकि सभी के दे अलग अलग है ना तो भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट है दे प्रकट कौन हुई है एक प्रकट कौन है? देव। और दे किससे प्रकट हुई है भूतों से इंद्रिया किससे प्रकट हुई है तो प्रकट कौन है ठीक है भिन्न भिन्न रूप में प्रकट देव और इंद्री का किस काल में इस सिद्धियों के लोग काल में ध्यान देंगे अग्रिम सूत्र लगाने के लिए अग्रिम सूत्र का अर्थ करने के लिए इतना जोड़ना पड़ेगा वो जो भी लिखा है ना वो जोड़ करके सूत्र का अर्थ होगा तो सूत्र समझो तब उसको जोड़ करके कैसे बता देंगे देखो ऊपर से ही सिद्धियों के प्रयोग काल में भिन्न भिन्न रूप में प्रकट दे और इंद्रिका दे और इंद्रिका जात्यांतर परिणाम प्रकृति के आपूरण से होता है जात्यान्तर परिणाम समझे यदि कोई व्यक्ति सोचता है की मैं चार शरीर बना लू Hmm? Hmm. तो चार शरीर बना लूं तो जातंतर परिणाम करते हैं अन्य अन्य जाति वाला परिणाम या तो वो सोचे कि हम देवता शरीर बना ले हस्ती शरीर बना ले ऐसा तो जैसे मनुष्य सोचता है मैं देवता शरीर बना लूं तो ये परिणाम कैसा हुआ जात्यंतर परिणाम hmm. और ये किसका परिणाम होगा काय इंद्रिय का? का इंद्रिया नाम है ना ऊपर hmm. अब सोये प्रकृति के आपूरण से होता है या प्रकृति के अनुप्रवेश से होता है प्रकृति से यहाँ पर लेना भूत और इंद्रियों की प्रकृति भूत की नहीं दे और इंद्रिय की प्रकृति ऊपर काय इंद्रिय था ना? किसकी प्रकृति काय की प्रकृति और इंद्रिय की प्रकृति काय की प्रकृति क्या है काय किससे उत्पन्न हुई भूतों से तो काय की प्रकृति हो भूत और इंद्रिय की प्रकृति कौन हो गयी हंसार तो ये क्या है भूत और अहंकार के अनुप्रवेश होता है अब ध्यान देंगे कि जैसे ही कोई व्यक्ति सोचते हैं कि हम जो बहुत बड़ा शरीर बना लें, तो बहुत बड़ा शरीर बना लें, तो क्या है पहले का शरीर तो छोटा है तो जब बहुत बड़ा शरीर बनाएगा तो क्या है कि जब बड़े हाथ पैर बनेंगे तो उसमें प्रकृति के अंश आएंगे मतलब भूतों के अंश उसमें आएंगे तो प्रकृति का अनुप्रवेश होता है बता इसमें मतलब कोई पचास किलो का शरीर बनाए तो प्रकृति का अनुप्रवेश के अनुप्रवेशन पाएगा तो प्रकृति के अनुप्रवेश होता है। अब यदि कोई सोचे कि हम देवता शरीर बना लें, तो क्या होगा कि देवता के शरीर में मनुष्य के अपेक्षा सत्तुगुण अधिक होता है।, है तो क्या है कि सत्गुणमय प्रकृति का आकुरन होगा उस शरीर में तो अनुप्रिय समझ ले बड़ा शरीर बनाएंगे तो भी प्रकृति का अनुप्रवेश होगा छोटा शरीर बनाएंगे तो भी क्या होगा प्रकृति का अनुप्रवेश होगा रस हम और वो तो वहाँ से अनुप्रवेश होगा और कोई छोटा शरीर बनाए तो अनुप्रवेश नहीं होगा फिर ये प्रकृति में जाएगा है ना कोई अपने से बहुत सोचे और छोटा शरीर बना ले तो ये जो है ना जो अधिक अधिक शरीर है ना तो इसके अभी चले जायेंगे उसकी प्रकृति में चले जायेंगे भूतों में चले जायेंगे और जब छोटे से फिर बड़ा बनाएगा तो फिर प्रकृति से उसको मिल जाएंगे ऐसा मतलब है और जात्यंतर परिणाम का अर्थ है अन्य प्रकार का परिणाम विजाती परिणाम है ऐसा भिन्न जाती वाला परिणाम अब इसको आप पुनः लगाएंगे सिद्धियों के प्रयोग काल में सिद्धियों के प्रयोग काल में भिन्न भिन्न रूप में प्रकट भिन्न भिन्न रूप में प्रकट है काय रूप में प्रकट कौन है काय रूप में परिणत कौन हुई है लगाएंगे की सिद्धियों के प्रयोग काल में भिन्न भिन्न रूप में प्रकट डे और इंद्रियों का मनुष्य देवता बन जाएंगे जब देवता बनना चाहेगा तो इंद्रियों में भी शत्रु अंत दिखाएगा ऐसा सिद्धियों के प्रयोग काल में भिन्न भिन्न रूप में प्रगट डे और इंद्रियों का अन्य रूप से परिणाम प्रकृति के अनुप्रवेश होता है प्रकृति के अनुप्रवेश के होता है प्रकृति के आसंकरण के होता है ऐसा अच्छा बताया तो बहुत अच्छा वैज्ञानिक ढंग है कहाँ से आया भाई प्रकृति हिला कहा जाएगा प्रकृति में चला जाएगा जा शायद जा जा जा जा जा। एक वर्ष या दो वर्ष पहले ऐसा बहुत प्रचार आया था कि गुजरात में कोई महात्मा है वो तो कितना चौसठ वर्षो से उन्होंने ना कुछ खाया है ना कुछ किया है पेपर में आया था टीवी पर आया था अमेरिका के नासा कंपनी के वैज्ञानिकों ने 10 दिन उनको अहमदाबाद के हॉस्पिटल में पूरे शरीर में उपकरण लगा के रखे उनके वो बोले जितना जांच करना वो कर लो वो वो है ना पूरा कर लो सब कुछ और वो पूरे जो है ना वैज्ञानिकों ने ये मान लिया कि बिना खाई दिए रहते है कैसे रहते हैं ये उनको पता नहीं चलता ये रहते हैं वो पानी भी कुल्ला करने के लिए देते थे तो उसको नापते थे कुल्ला करने के बाद को नापते थे पहले कितना दिया अब कितना दिया तो कितना फूका उन्होंने और उस समय क्या था कि उनके शरीर में वो मूत्र निर्माण होता था वो कहेंगे पचास एमजल मूत्र निर्माण हो गया सौ एमजल कहेंगे तो उनको खून बना देते थे बाबा कैसे मूत्र निर्माण होता है कुछ पता ही चलता था मसीने चौबीस घंटे उनके शरीर में लगाए देते थे कैसा और उम्र कितनी होती शायद चौरासी साल उम्र की चौरासी यही सब बात कर सत्तर के ऊपर और 10 दिन के बाद में जब उनकी जांच परीक्षण पूरा हो गया तो तो सात नीचे के कमरे में उनको भर्ती किया था सात मंजिल का अस्पताल था सातवीं मंजिल पर दौड़ करके वो चढ़ दौड़ करके चढ़े तो जाते थे वो कोई आलस प्रमाण नहीं ऐसा इधर महेसराणा जिले में गुजरात में रहते हैं वो शायद ये पता चला इस बार उन्होंने जगह बढ़ ली क्योंकि बोट लगाने लगे हुए उनके और अभी दो साल पहले ही पता चला इसके पहले लोग उनको जानते ही नहीं थे योगी बहुत फिक्र के रहता है ये सी वालों ने गाँव से पूछा कि आपने बाबा को कुछ खाना पीना नहीं दिया गांव वाले बोले हम तो उसको बापू मानते नहीं है गड़ा नानी बापी मानते हैं उसको तो बोले हम दोनों दो कोई दो दो दो बापू मानते ही नहीं है समझ मानते नहीं हमारे गाँव का साधारण आदमी नहीं पता चल गया मतलब तो पहले अमरीका के दर्जनों ने जा क्या इधर के लोगों ने जा क्या उसकी नहीं पता चलेगा वो बोले बाबा बोले आपको कुछ पता नहीं चलेगा और ये इसलिए जांच कर रहे थे कि प्रक्रिया पता चल जाए कि बिना खाए पिए कैसे रहता है तो इसको फिर जो है और इसका अनुसंधान करके इसका दूसरों पर भी प्रयोग किया जाए और हर आदमी इसी जीना शुरू कर ये डॉक्टरों का यह था और वैज्ञानिकों का उसने बयान क्या था की इसमें कोई जो है ना कि ये बाबा बिना खाए पिये जरूर रहते हैं पर तो ये कोई चमत्कार नहीं है यदि कैसे रहते पता चल जाता तो ज्ञान का चमत्कार हो जाता ये बताते चमत्कार होता तो ये कोई चमत्कार नहीं का हो जाता है <laughs> तो इतना तो है तो वो बताए उनकी जीवनी में ऐसा वो बताते हैं कि आठ साल की आविश में घर छोड़कर के वो चार साल पैदल सभी तीर्थ घूमते रहे आठ साल घर छोड़ा पैदल और कहीं वन क्षेत्र में गए तो बड़े बड़े उनके दर्शन हुए योगी महात्माओं के माँ दुर्गा दुर्गा काली सरस्वती उन्होंने मेहसाणा जिले के हमें पहले तो तो का स्थान बने लगे ऐसे लोग भी है अब वो व्यक्ति भी प्रचार करना चाहता और सबको प्रचार देता की नहीं जगह जगह भाषण देना कथा करना प्रोचन करना उपयोग करना लेकिन वो कहीं नहीं हो रहे मतलब तो अब सब जो है, है ना सब उनको देती है इसे महा पुत्रों को प्रकृति में सब कुछ सब प्रकार की आनंद समर्पण है सब प्रकृति से ही उनको वायुमंडल से सब अपने आप उनके शरीर में चला जाता है सब ध्यान है तो ये सूत्र लग जाएगा क्या सिद्धियों के काल में धिन्द धिन्द रूप में प्रकट और इंद्रियों का अन्य रूप से परिणाम प्रकृति के अनुप्रवेश पूर्व परिणाम पाए, पूर पर पाए उत्तर परिणाम उपजना तेसाम, अपूर्व अपूर्वा अनुप्रवेशा तेम तेसाम तो लेना है दे इंद्रिया नाम और इंद्रिय का पूर्व परिणाम विस्तृत होने पर पूर्ण परिणाम नष्ट पर, तो वाला परिणाम नहीं रहना, ना और इंद्रियों का पूर्व परिणाम नष्ट होने पर उत्तर परिणाम परिणामों उत को देना उत्तर परिणाम की उत्पत्ति उत्तर परिणाम की उत्पत्ति अपूर्वा और अपूर्व हाँ उत्तर परिणाम की उत्पत्ति अपूर्व अवयवों के अनुप्रवेश होती है नूतन अवयवों के अनुप्रवेश होती है देता शरीर बनाएगा तो और शास्त्रीय को भी उगा जाएंगे बड़ा शरीर बनाएगा तो और भी उगा जाएंगे। लग जाएगी तेसाम है कि का अर्थ है की का इंद्रिया नाम दे और इंद्रिय के पूर्व परिणाम देह और इंद्रियों का पूर्व परिणाम नष्ट होने पर उत्तर परिणाम की उत्पत्ति नूतन अवयवों के अनुप्रवेश होती है बताई सुन ने तो पहला शरीर पहला जो शरीर वो तो जब वो इसी शरीर को वो छोटा बना देगा इसी को छोटा तो जो शरीर को हरी शरीर बना देगा और चाहे तो चार शरीर बना लेना रहे दूसरी भी बनी रहे और तो उसकी इच्छा पर है सब कुछ उपाय होगा लेकिन ऐसे सामर्थ वाले कभी प्रकट नहीं करते हैं वो तो पागल से भी पागल फक्कड़ से भी ज्यादा फक्कड़ और कोड़ी से ज्यादा कोड़ी कंगाल से ज्यादा कंगाल वाले करते हैं प्रकट कभी भी बनेगी दूसरा गाली भी चलते दे रहे होती है भी। अहंगारों का स्व स्विकार अनुगृण की आर्माद निमित्त अपेक्ष निमित्त अपेक्षमाणा काकृतया लगाएंगे क्या क्या करना पहले करना और धर्म आदि निमित्त की अपेक्षा करने वाली कौन बे और भी वैसा जो वैसा अपना प्रारंभ भी वैसा होना चाहिए तभी तो व्यक्ति करने में समर्थ हो और प्रारब्भ भी ऐसा साधना से ही निर्माण होगा धर्म प्रारब्भ नहीं बल्कि क्या कहता है अदृष्ट कहना चाहिए धर्म तो इस प्रारब्ध होता है पहले का और व्यक्ति इस समय भी साधना करके वैसे धर्म का निर्माण कर सकता है बताइए का बिलु ठीक नहीं है इस धर्म में भी कर सकता है की धर्म निमित्त की अपेक्षा करने वाली सोच सौ देख वैसा आप साधना से अर्जित तो वैसा धर्म होगा तब तो तो आप वैसा कर पाएंगे बच जाएगा धर्म आदि निमित्त आदि से धर्म अगर मगज नहीं कर पाओगे धर्मादि निमित्त की अपेक्षा करने वाली व्यय और इंद्रिया कौन कौन दे और इंद्रिया दे और इंद्रियों की प्रकृति कहा है ना दे की प्रकृति क्या हुई और इंद्रियों की प्रकृति अहंकार तो दे और इंद्रिय की प्रकृति भूत और अहंकार ऐसा लगा लेना भूत और धर्मी निमित्त अपेक्षा करने वाले कौन भूत और अहंकार कौन हुए प्रकृति कौन होगा प्रकृति होगा देह और इंद्रिय नहीं होगी अपेक्षा करने वाली कौन होगी देह और इंद्रिय की प्रकृति तो धर्मादि निमित्त अपेक्षा करने वाली देह इंद्रिय की प्रकृति भूत और अहंकार विकारम अनुगृहेश अपने विकार को अनुग्रहित करती है या अपने अपने कार्य को संपन्न करती है अपने अपने विकार को अनुग्रहित करती हैं मतलब अपने अपने कार्य को संपन्न करती हैं। लगाइए क्या और धर्मादि निमित्त की अपेक्षा करने वाली देह और इंद्री की प्रकृतियाँ भूत और अहंकार धर्मादि निमित्त की अपेक्षा करने वाली दे इंद्री की प्रकृति भूत और अहंकार आपूर्ण प्रकृति के अनुप्रवेश से अपने अपने विकारों को अनुग्रहित करती है या अपने अपने कार्यों को करती है लग जाएगा हाँ अपने जाएगा? अपने कार्यों को करती है और भूत का विकार कौन है देह तो देव को अनुग्रहित करेगी अपना कार्य करेगी और अहंकार का विकार क्या है इंद्री इंद्रिय को अनुग्रहित करेगी मतलब अपना कार्य करेगी ऐसा आगे देख लीजिएगा आगे देखो अब ये जो यहाँ पर किसकी अपेक्षा करने वाली होती है प्रकृतियाँ बोलो धर्मा जी निमित्त की अपेक्षा करने वाली निमित्त कौन होता है धर्मा जी तो कोई सोचे धर्मी प्रियोजक से प्रकृतियों का प्रयोजक प्रयोज जानते हैं आता है ना उसमें जयकर जैसे की तैस्ट पढ़ता है और मैत्र उसे पढ़ाता है जब मित्र पढ़ने के लिए प्रेरित करता है तो एक तो होता है प्रियोजकर्ता योजकर्ता मतलब प्रेरणा का करता प्रेरणा करने वाला और किसी से प्रेरित होकर जो करता होता है उसे करता कहते हैं किसी से प्रेरित तो होकर के जो कार्य करेगा उसे क्या कहेंगे कहेंता और प्रेरणा देकर जो दूसरे से कार्य कराएगा वो कैसा करता होगा प्रियोजक करता एक प्रियोजकर्ता होता है क्या होता है तो यहाँ पर ध्यान देना धर्म निमित्त की अपेक्षा करती है प्रकृतियाँ तो कोई ऐसा समझ सकता है कि प्रकृति क्या है प्रियोज है और तो धर्मादि प्रयोजक करता है धर्मि क्या है प्रयोजक करता है प्रकृति कैसी है है ऐसी शंका किसी को हो सकती है तो उसके निवारण के लिए ये सूत्र बना है कि वहाँ धर्मादि जो है ये प्रकृति का प्रयोजक नहीं है प्रकृति का प्रेरक है धर्मादि प्रकृति का प्रेरक नहीं है ये बताना चाहते है धर्मादि क्या नहीं है प्रकृति का प्रेरक नहीं है उनके ध्यान देना प्रकृति के होने पर ही धर्मादि किए जाते हैं चेतन को उस आत्मा के साथ ये प्रकृति का संखन होने पर ही धर्मादि किए जाएंगे तो धर्म का कार्य हुआ धर्म आदि क्या हुआ तो कारण कौन हुआ प्रकृति कार्य कौन हुआ तो, हुआ। तो, हुआ। तो कहते हैं कि कार्य कारण को प्रेरित नहीं कर सकता है कार्य कारण को प्रेरित नहीं कर सकता है कार्य कारण का प्रयोजन नहीं हो सकता है इसलिए धर्मादी यहाँ पर नहीं है है ना तो फिर क्या होता है कि धर्मादी क्या करते हैं तो ऐसा समझिए जैसे किसान क्या करता है कि जब तो अपने खेत में पानी को लगाता है नली के द्वारा पानी जाता है अब वो खेत में पानी लगाना है तो कोई अंजुली से भर के नहीं ले जाएगा अब करेगा क्या की आवरण हटा देगा मेढ मेड़, मेड़ को काट देगा क्या मेड़ कहते क्या के? मेड़ को मतलब उसको काट देगा तो पानी अपने आप से तो किसान करता क्या है आवरण हटा देता है मेड़ काटना तो एक आवरण हटाना ही है तो जैसे किसान आवरण हटा देता है पानी अपने आप खिला जाता है वैसे धर्मा जी आवरण को हटा देगी धर्मादी क्या करते हैं अब ध्यान देना कि हर व्यक्ति चाहे कि हम बड़ा शरीर धारण कर ले अनेकों शरीरों को धारण कर ले जुड़ता शरीर को धारण कर ले तो नहीं कर पाएगा क्योंकि अधर्म आवरण पड़ा हुआ है क्या पड़ा हुआ है अधर्म रूप आवरण पड़ा हुआ है और उस आवरण को कौन हटाएगा धर्म क्योंकि जैसे कि ज्ञान अज्ञान का विरोधी है तो धर्म क्या करेगा अधर्म को हटा देगा तो आवरण को हटाएगा और जैसे कि जल का स्वभाव है ना अपने आप ज्ञाना तो वैसे प्रकृति का तो ये दयालु प्रकृति का सुझाव ही है वो आवरण हटा देगा धर्म के केवल हटा वो अपने आप को सब प्रकृति कर देगी ये बताते हैं सूत्र लगाइए निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम निमितम आपकृ नाम वर्ण भेदस्तु तथा निमित्तम क्षेत्र देंगे धर्मि रूप निमित्त प्रकृति का प्रयोजक नहीं है लगे वही का इंद्री की प्रकृति हो तो धर्मादि रूप निमित्त प्रकृति का प्रयोजक नहीं है तो क्या है तू कर किंतु क्षेत्र क्षेत्रिक व क्षेत्रिक करते कृषक किंतु कृषक की तरह किसान की तरह तथा करूप निमित्त से किंतु किसान की तरह धर्म रूप निमित्त से आवरण का भेदन किया जाता है लगे तू के किंतु किसान की तरह उस प्रकृति से किंतु उस प्रकृति से तथा तथा कर् करना रूप निमित्त से किंतु धर्मादि रूप निमित्त से किसान की तरह आवरण का भेदन किया जाता है आवरण का भेदन या आवरण का नाश किया जाता है आवरण तो क्या है धर्म का बात में अब इसक उदाहस्त के साथ ही सुनने गे नदी निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम भवती धर्मादि निमित्तम कर धर्मादि रूप निमित्त प्रकृति नाम, नाम, नाम, नाम प्रयोजकम ना न प्रकृति नाम प्रयोजकम न नहीं एक अर्थ में ले लेना यहाँ पर कि ध्यान देंगे कि धर्मादि रूप निमित्त प्रकृति का प्रयोजक नहीं होता है या धर्मादि रूप निमित्त प्रकृति का प्रयोजन नहीं होता है प्रकृति का प्रेरक नहीं होता है था था। mm. क्यों नहीं होता है तो बताते हैं कार्यण कारणम ना प्रवर्ते की कार्य के द्वारा कारण को प्रेरित नहीं किया जाता है कार्य के द्वारा कारण को प्रेरित ये उसका हितु हो गया कारण कौन है धर्मादि कारण कौन हो गई प्रकृति क्योंकि ये प्रकृति भूत और इंद्रिय मतलब और इंद्रिय प्रकृति भूत और अहंकार है ना तो भूत और अहंकार के कार्य देय और इंद्रिय के रहने पर ही धर्मादि किया गया है ना तो जो भूत के रहने पर ही प्रकृति के रहने पर धर्मादि अर्जित किए गए हैं तो प्रकृति कारण हो गई और धर्मादि क्या हो गये कार्य हो गए क्योंकि कार्य के द्वारा कारण को प्रेरित नहीं किया जाता है या कार्य के द्वारा कारण को प्रवर्थित नहीं किया जाता है आया सर् कथन तो कैसे है ना तो कैसे होता है तो बताते है वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिक वत इस तुरंत है ना पहले सूत्र कितने अंश का व्याख्यान हुआ था निमित्तम प्रयोजकम प्रतिनाम अव है वर्ण वेदस्तु तथा क्षेत्रिक वतू करते किन्तु तथा कर जाएगा धर्मादि रूप निमित्त से किन्तु धर्मादि रूप निमित्त से किसान के समान आवरण का वेतन किया जाता है लग जाएगा यथा जिस प्रकार क्षेत्र का जिस प्रकार ध्यान देना किसान क्या करता है नाली से खेत में पानी लगाएगा और एक खेत भर गया तो उसी खेत में क्या करते है? चुटे -चुटे हैं छोटे छोटे कुशो झिंदी में क्या भी कहते हैं केड़ार छोटी छोटी क्यारी बना देंगे खेतों में और एक क्यारी भर गयी उसको फिर उससे आवरण बेलन कर लेंगे तो दूसरी कैरी में चला जाएगा तीसरी में चला जाएगा पहले ऊपर वाली में पानी लगाएगा फिर उसके उसके समान तल वाली पानी लगाएगा वो यहाँ पे मराठी में क्या कहते हैं केदार को खेत के अंदर भी बड़े खेत के अंदर भी छोटा छोटा बनाते हैं पानी लगाने के लिए अच्छा हिंदी में क्यारी कहते हैं संस्कृत में ऐसा और ध्यान देना अच्छा यहाँ पर का नाली भी होता है ना हुँ, हुँ, और यहाँ कैरियर देते तो है अब क्या शब्द आया है नलिकाया है है अच्छा लगा यह था क्षेत्रिका जैसे यथा कर्फा हूँ क्षेत्र के अतः पानी नवरणम तू आका धनती लगायेंगे यथा जिस प्रकार जिस प्रकार अपाम पूर्णा अपाम पूर्णा कर एक केदार में जल भर जाने से क्या एक क्यारी में जल एक क्यारी में जल पूर्ण होने से एक क्यारी में जल पूर्ण होने से उस क्यारी से केदाराथ का है उस क्यारी से अकाम पूर्णार्थ केदारात समम निम्नम व निम्न करम केदारांतरम शिपला वीशु क्षेत्रिका जैसे अकामपण्थ एक क्यारी में जल भर जाने से एक क्यारी में जल भर जाने से केरारात कर्थ से मतलब एक क्यारी में जल भर जाने से केरारात उस क्यारी से समम कर्त है की समान तल वाली नि, निम्न अथवा अत्यंत निम्न अत्यंत से निम्न कौन केदारांतरम ये केदारांतर के विशेषण है वो अन्य केदार क्या हो तो उसके समान समान क्षमकर हो या नीचे हो या हो। जैसे एक में जल भर जाने पर उस से उसके समान उससे नीचे अथवा अत्यंत नीचे अन्य क्यारी में अन्य तो उससे नीचे अन्य क्यारी को सींचने की इच्छा वाला इतना है ना अन्य क्यारी को सींचने की इच्छा वाला या अन्य क्यारी को जल से पूरा करने की इच्छा वाला किसान क्षेत्र का कर्ण क्या है किसान न न आफाह पाणना अपकर्षती आफा पानना न अपक जल को हाथ से नहीं ले जाता है जल को हाथ से ले जाएगा क्या <laughs> आवरणम तू आसाम विनती तू आसाम आसाम कर रहे केदारणाम किदार के, के, के आवरण को हटा देता है नहीं या जल के आवरण को हटा देता है जल का आवरण कौन बना हुआ है मैं तू आसाम आसाम कर करना अपाम किन्तु जल के आवरण को नष्ट कर देता है कमती एक बार और देखेंगे यथाकथ जिस प्रकार अपाम पूर्णा एक के एक क्यारी में जल भरने के बाद एक क्यारी में जल भरने से एक क्यारी में जल भरने से केदाराथ कर से उस क्यारी से समम करके उसके समान तर वाली निम्न अथवा अत्यंत निम्न कौन अन्य केदार अन्य क्यारी को जल से भरने की इच्छा वाला जल से भरने की इच्छा वाला क्षेत्र किसान हाथ से जल को नहीं ले जाता है किन्तु जल के आवरण को हटा देता है मतलब मेड़ को काट देता है तस्मिन भिन्न स्वयं के दौरान दारंतरण लाओ तस्मिन भिन्न का अर्थ है उसके आवरण के नष्ट हो जाने पर, उस आवरण के नष्ट होने पर आप स्वयं जल स्वयं अन्य में व्याप्त हो जाता है जल स्वयं अन्य क्यों में व्याप्त हो जाता है या जल स्वयं ही अन्य चार्य में पहुंच जाता है या जल स्वयं ही अन्य क्यारी को परिपूर्ण कर तो देता, देता है लग जाएगा जल स्वयं ही अन्य क्यारी को परिपूर्ण कर देता है या तो डूबो देता है जल स्वयं ही अन्य क्यारी को डुबो देता है लग गया तथा धर्म प्रकृति नाम आवरणम अधर्म मिनती उसी प्रकार धर्म रूप निमित्त प्रकृति के आवरण अधर्म को नष्ट कर देता है प्रकृति के आवरण अधर्म को नष्ट कर देता है अधर्म के जो है वह प्रकृति अपना काम नहीं कर पा रही आवरण देता है ऐसा उसी प्रकार से उसी प्रकार से धर्म रूप नि प्रकृति के आवरण अधर्म को नष्ट कर देता है तस्वीर भिन्न का अर्थ है आवरण रूप अधर्म नष्ट अध प्रकृति स्वयं ही प्रकृति स्वयं ही अपने अपने विकार को प्रकृति स्वयं अपने अपने कार्य को परिपूर्ण कर देती है प्रकृति स्वयं ही अपने अपने विकारों को परिपूर्ण प्रकृति स्वयं ही अपने अपने कार्यों को परिपूर्ण कर देती है प्रकृति hmm. अपने अपने प्रकृति का विकार, जैसे प्रकृति से लिया है महात्व अहंकार और अहंकार का विकास क्या हो गया इंद्री और प्रकृति से लिया भूत उसका विकार क्या हो गया दे है ना तो अहंकार तथा भूत रूप प्रकृतियां अपने अपने विकार को मतलब देह और इंद्रिय को देह और इंद्रिय को परिपूर्ण कर देती हैं देह और इंद्रिय को परिपूर्ण कर देती हैं मतलब अच्छी प्रकार से निर्मित कर देती तस्वीर मिलने का है अगर आवरण के नष्ट पर प्रकृति से भी अहंकार और भूत रूप प्रकृति उससे ही अपने अपने कार्य वे और इंद्रियों को परिपुष्ट कर देते हैं लग जाएगा वे और इंद्रियों को परिपुष्ट कर देते हैं ठीक से बना देते हैं हो तो गया दृष्टान्त दूसरा वह यथा अथवा जिस प्रकार अथवा जिस प्रकार मतलब जो क्या है कि वो आवरण केवल हटाता है धर्म धर्म अधर्म का विरोधी है तो अधर्म रूप आवरण का हटाता है और प्रयोजित वो नहीं है इसी प्रकार एक दूसरा दृष्टान्त देते हैं जैसे कि खेत में दूसरे ऋण बहुत हो दूसरी घास बहुत हो खरपतवार बहुत हो तो फसल को ठीक से जो है खाद और पानी का अंश मिल पाता है खेत में यदि बहुत घास हो फिर आप उसमें यूरिया डालो गोबर की खाद डालो तो आपके सस् को वो लाभ मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा तो किसान क्या करता है सस्त के मूल्य में खाद का सार भाग या जल के सार को पहुंचाता है क्या किसान सस्त्र के मूल में जल के सार और खाद के सार भाग को पहुँचाता है अथवा आवरण को हटा देता है आवरण क्या है घास किसान कसा क्या है बिजाती घास को हटा देता है तो क्या है कि अपने आप जो है भाग जो है ना खाद का पानी का उसको साफ हो जाता है मूल में अभी तो सुना है की कोई ऐसे छिड़काव करने का पंजाब में चलता है कि धान और गेहूं में डाल देते हैं तो उससे धान और गेहूं तो नहीं नष्ट होता है सभी नष्ट हो जाते हैं और पहले तो हमने देखा तो उसको खुर्पी से हाथ से उसको प्रत्येक हाथ को निकालना पड़ता था किसान में निकालते थे बोने के बाद उसको निकालते थे हाथ से अभी ऐसा करते नहीं करते दवा लगा देते तो केवल धान और गेहूँ में भी सभी में चना में चना भी दवाई लगाएंगे दवाई हो गई है, दिया। है? दिया। है? दिया। दिया। दिया। दिया� चना में अच्छा और बाज़ार जरा मक्का में भी दवाई लगाते हैं। अच्छा नहीं पहले तो सब हाथ से ऐसा ऐसा करते थे घास निकाल करके और पेड़ के चारों तरफ मिट्टी चढ़ा देते थे तो पेड़ मजबूत हो जाता था मिट्टी पेड़ को देखते थे अभी तो सुना है कि ऐसा नया ढंगा गया है अब ध्यान लेंगे और जानते इससे हानि भी है बहुत से तीर्ण फसल को लाभ पहुँचाने वाले है वो भी नष्ट हो रहे हैं और कुछ ऐसे की जो कि की, मतलब कीट के विरोधी थे जिनके कारण कीटों का आक्रमण नहीं हो पाता था वो भी नष्ट हो रहे हैं कभी कीटनाशक अलग से पड़ रहा है पहले कीटनाशक मेरे सामने नहीं, करता नहीं वो, वो जो बहुत ऐसे हैं ना फिर कुछ तो हानिकारक है कुछ लाभकारक भी हैं, तो लाभकारक भी उसके साथ जा रहे हैं ये हानि हो गई कभी कीटनाशक का भी प्रयोग करना पड़ रहा है तो तो हो रहा है अब ध्यान देंगे कहा गया यथा यथाथवा जिस प्रकार का जो क्षेत्री का ही किसान तस्मिन केदारे करते उसी कैरी में या उसी खेत में यथा सा का रसान धान मूलानी मेंदारे नीप्रवेश जिस प्रकार वाह किसान तस्मिन केदारे वो उस खेत में ही उस खेत में ही धान मूलानी करते धान्य के मूल्य में लव श के मूल में फसल के जड़ में के मूल में हुआ अनुप्रवेश अनु का का का सत्य के मूल में भूमि सार भाग मतलब खाद का सार सारभागी तो उसको जड़ में जाता है और अगकान रसायन अर्थ है जल का सार भाग जल का सार भाग, सार भागी लेता है जैसे वह किसान जैसे और जैसे किसान उसी खेत में सत्य के मूल में पृथ्वी का सार भाग अथवा जल के सार भाग को पहुंचाने में समर्थ नहीं होता है पहुंचाने में किसने किसने पहुंचाने में सस्य के तो, मूल में किसको किसका प्रवेश कराने में समर्थ नहीं होता है जल के सार भाग और भूमि के सार भाग हाँ भूमि मतलब खाद वगैरह की भूमि के सार भाग को प्रवेश कराने में समर्थ नहीं होता लग जैसे वह वह किसान उसी केदार में सब के मूल में भूमि के अथवा जल के का प्रवेश कराने में समर्थ है नहीं तो कर, तो पैसे होता है सरकिंग तो फिर ऐसे होता है मुद्द गु श्यामा का दिन तक कर सकती ये विजाती किरणों के नाम है मुद्दे गवे दुख और श्यामा टका कर उस खेत से मुग्ध गवे दुख और का चामक आदि विजाती फिरों को निकाल देता है तो यही तो आवरण बने ना खास जो से आवरण बन जाती है तो उसको खाद नहीं मिल पाता है पेड़ को गेहूँ और धान को चना को चना में शायद खाद नहीं डालते मेरी समझ से। चना में यूरिया वो नहीं डालता है कोई और चना में पानी की भी जरूरत नहीं है मेरी समझते एक बदसा हो जाए तो हो जाएगा चना सरसों में भी खाद नहीं डालते है सरसों चना में नहीं डालते जो में भी नहीं डालते हैं इसमें गेहूं और धान में ही ज्यादा जरूरत पड़ती है ज्वार बाजरा में नहीं करती मूंग नहीं कड़ती है आगे देखेंगे देसी खादो डालते यूरिया यूरिया डालते नहीं है अब देखेंगे करते उस खेत से मुद्दे मुद्र वैसे मूंग को कहते हैं है ना कि बिजाती है यहाँ पर बल मूंग लेना ले और श्यामाक कहते को। मुद्ग गुक और श्यामक आदि बिजाती तिरणों को खेत से निकाल देता है निकल निकल जाने पर, के निकल जाने पर, पर, के के रसास्यम यो धान धान मूल में पहुंच जाता है, स्वयं ही मतलब रस का मतलब है कि पृथ्वी का सार भाग मतलब खाद्य का सार भाग और जल का सार भाग सस्त के मूल में प्रवेश कर जाता है लग गया शुल्क मतलब रस के सार भाग और जल के सार भाग और खाद के सार भाग स्वयं तो ही सत्य के मूल में प्रवेश कर जा कर जाते हैं ओम पूर्ण पूर्णमिद पूर्णा पोर्णम उदस्त पूर्ण पूर्णमा